देखो पुष्प खिल रहे हैं आ, सारा तो तो प्रकट हो रहा है गोपाल गोपियों को आत्म ब्रह्म आत्मा यदि जीव को प्यार न करता जीव और आत्मा का प्रणय न होता तेरे घर में कहां से आती तो, तो, तो बनाया औला ने था उ द्वारा अपनी भक्ति को पगा गिराए हैं वही देख पाते हैं महाराज है और पूज्य तो स्वामी जी राज राजीला सुना तू हाँ वो महाराज सुनाओ जो सुना सुनाया था महाराष्ट्र उसके लिए पहले पात्र तो बनो जाओ जी मात्र में गोविंद का भाव लाओ और मैं आप सब को उठा के गगन में फिर ले जाऊंगा जैसे वहां ले गया सब वहां पहुंचाओ लेकिन पहले वो पवित्रता तो लाओ अरे बार हो गई गलती हो गई यदि देखना है तो पहले तुम भी तैयार हो जाओ फिर हम ले चलते हैं सब हां उसका रास देखने के लिए पहले ही उस रसिया को जीव मात्र में देखना तो सीखो अभी तक तुम विषांतता कोई ही जीवन माने बैठे हो पहले इसे ऊपर तो उठो इसीलिए कहा था कि रास लीलोहों के लिए तुम्हें मनसा सा वाचा करमणा पूरी तरह से पवित्र होना पड़ेगा तभी उस सत्य को देख पाओगे नारायण की लीला जीवन का अमृत है उधर कंस ने देखा कि तो उसके सारे प्रयास विफल हो गए हा तो वो अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं कि कैस प्रकार कृष्ण को अब तो कृष्ण और बलराम ही मेरे शत्रु हैं कंस जान गए हैं वो कहते हैं कैसे करें तो उनके मंत्री कहते हैं कि चलो एक यज्ञ की रचना की जाए आ, अब ऐसे तो यह ना यज्ञ पूरा हो गया तो अति बलशाली हो जाएगा ऐसा अतीत की कथाओं में नहीं है यज्ञ तो केवल एक नाटक था बहाना था आ, लेकिन आजकल सीरियल में अलग ढंग से दिखा रहे हैं तो इसलिए आप उसका भी आनंद लो और जो मैं पूरा बिल्कुल विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम भी आपके सामने रख रहा हूं उसको भी लेते चलो तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज वसुदेव के जो सेनापति हैं अक्रूर जी उन्हीं को भ्रमित करके और किसी तरह कृष्ण बलराम को मथुरा में यज्ञ के बहाने बुलाते हैं और यहीं हम उनका वध करते हैं और इसी के चलते उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया है क्योंकि कृष्ण को वही तो ला सकेगा ना जो क्या होगा जो क्या होगा अक्रूर होगा और हम तो क्रूर हैं सबके लिए हम तो सबके लिए क्रूर हैं हर एक से मतलब सिद्ध कर रहे हैं अक्रूर होते तो गोविंद को हम भी ले आते नहीं क्या बोलो और अक्रूर हम होना नहीं चाहते रहना हम क्रूर चाहते हैं ये मेरा ये तेरा तूने ऐसा क्यों किया गुस्से क्रूर समझते हो ना जो क्रूर होते हैं जो निर्दयी होते हैं हम सब होते हैं अक्रूर कि जीव मात के पति हम दाया करते सब में गोपाल भाव लाते तो गोविंद को लेना आते नारायण स्वयं चले आते तो अक्रूर को बुलाए क्या अकरूर जी मेरे से बड़ी गलतियां हो गई हैं और अब मैं भगवान के मैं समझ गया हूं और मैं तो कृष्ण और बलराम को प्रणाम करना चाहता हूं और कुछ भी हो महाराज उग्रसेन की भी इच्छा थी कि वसुदेव और देवकी की संतान होगी तो मुझे भी अब उसमें कोई आपत्ति नहीं है और मेरा ज्ञान मिट गया है अब अकरूर जी आप ही जाइए और कृष्ण और बलराम को साथ लेवा के लाइए हाँ वैसा कथाओं का विस्तार नहीं है कि वो जेल में जाते हैं और वो सुदेव से आज्ञा लेते हैं ऐसी कोई ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम हमें नहीं मिला है हाँ मतलब सीरियल वालों को रामायण जो टीवी पे दिखाते हैं उनको कहीं से कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहीं मिली होगी हम नहीं जानते हैं उसे गोविंद अखरूर जी को जब समझाते हैं तो अखरूर अपनी जगह चतुर वो कहते हैं कि दो दिन के बाद वो जाएंगे ंस भी बड़ा प्रसन्न है और उधर अक्रूर जी कंस की शतरंज पर उसी को मात देना चाहते हैं वो भी सेनापति तो अकरूर जी ने क्या किया है कि उन्होंने गुप्त पत्र सभी यदुवंशी राजाओं के पास भेज दिया है कि वे सब भी यज्ञ की पूजा के लिए तैयार होकर के हा भक्त बन करके हाँ और पूरी तैयारी के साथ मथुरा जाए क्योंकि कंस ने भी कोई बड़ा यज्ञ तो रचाया नहीं था कि महाराज जरासंध को बुलाता तो उनको बुलाए बिना तो कोई यज्ञ नहीं करता वहां तो यज्ञ का नाटक था इसलिए जरासंध बुलाए ही नहीं गए और अक्रूर की सूचनाएं चारों तरफ पहुंची है उस अकरूर स्वयं पहुंचे नंद जी के पास और तब उन्होंने वहां रहस्य का उजागर किया कि कृष्ण को उन्हें लेके जाना है वो सांझ अचानक ब्रज की बड़ी बोझिल हो गई है तड़प रहे गोप गोपिया सब जानते हैं कि कंस क्यों बुला रहा है ये शोधा जी हैं, ये भी दुखी हैं। एक विचित्र मायूसी से छा गई है और गोविंद हैं कि जाने को तैयार हैं, बलराम भी किसी प्रकार भी रुकने को राजी नहीं है और वे अक्रूर जी के साथ चल देते हैं हा? यहां कथा का विस्तार नहीं कर रहे हैं आपने विस्तृत कथा सुनी है जब कृष्ण बलराम वहां पहुंचे तो हाथों में पुष्पाहार और हवन की यज्ञ की सामग्री लिए अंबार लोगों का चला आ रहा है और अचानक कंस को सूचना मिली है कि आने वाले हर भक्त जो बाहर फूल लिए हैं भीतर अस्त्र बांधे हैं और ये सारे के सारे विरोधी हैं तुम्हारे सैनिक हैं जो बिना लड़े ही किले में प्रवेश पा गए हैं थोड़ा सा भयाक्रांत है वो फिर वो गोविंद को मारने के लिए हाँ आपने वो हाथी की हाँ, कथा सुनी वो सब होती है ऐतिहासिक घटनाक्रम में भी आता है ये कुल्यापीठ जिसको आप कहते हैं वो आता है और वो मारा जाता है और उसके बाद जब कृष्ण का और कंस का झगड़ा होता है तो कंस स्वयं में इतना अधिक विक्षिप्त हो चुका है कि तो वो क्षण भर भी नारायण के सामने टिकता नहीं है और उस वक्त अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण आगे बढ़ो कृष्ण उसको मारना नहीं चाहते कंस को बोले वो कहते हैं अक्रूर जी से ये तो हमारे मामा हैं कहा नहीं कृष्ण आगे बढ़ो तुम आज इसको छोड़कर इसके साथ न्याय नहीं अन्याय करोगे क्योंकि यह आज मारा अवश्य जाएगा अगर तुम्हारे हाथ से मारा गया तो श्रीमान के हाथ से इसकी हत्या होगी ऐसा न हो कि सैनिक मार दे तो आगे बढ़कर इसका वध करो ऐसा कहने पर ही अक्रूर के कृष्ण ने कंस को मारा वैसे आध्यात्मिक कथा तो आपके सामने मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी दे रहा हूं आज से लगभग छह वर्ष पूर्व का यह घटनाक्रम है और इस प्रकार जब वासुदेव जाते हैं वसुदेव और देवकी को से पहले वो महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से बाहर लाते हैं पुनः वसुदेव और देवकी को लाते हैं तो महाराज उग्रसेन प्रार्थना करते हैं कृष्ण से वसुदेव जी से कि बलराम तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे तो अब मेरे तो कोई संतान नहीं मैं कृष्ण को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं और यह सत्य है कि विवाह भी मैंने इसी इच्छा से किया था कि देवकी का बेटा ही मथुराधीश हो मैं कंस को इस साम्राज्य से वंचित करना चाहता था तो उसके लिए वसुदेव जी मान जाते हैं और उसके बाद नारायण अपने बलराम और गोविंद गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं जो आपने अभी कथा में विस्तार से सुना हाँ हमें थोड़ा जल्दी है हमें भी वहां तक पहुंचना नहीं स्वामी जी हमें हमसे बहुत आगे भाग जाएंगे हाँ <coughs> गोविंद तो जब कृष्ण सादिपनी ऋषि के यहाँ पढ़ रहे होते हैं उन्हीं दिनों उन उस समय की भी बड़ी सुंदर लीला कथाएं हैं वहाँ के काठी संप्रदाय में कि वासुदेव वहाँ बैठे हैं समाधि ले रहे हैं और शरद पूर्णिमा की रात में यमुना चांदी का थाल बनी है गोपियों ने पुकारा है और नारायण सबके अंतर हृदय में ज्योतिर में प्रकट हुए हैं और बड़ी सुंदर रस्में लीलाएं हैं लेकिन वो सारी लीलाएं विशुद्ध आध्यात्मिक है ऐसी नहीं कि जैसे आज हमारे गायक और कविजन गाते बजाते अचानक आपको किसी दूसरे धरातल पर ले गए ऐसी एक सुंदर घटना भगवान श्री कृष्ण की सुदामा के साथ है आ, चनों की चोरी की तो आपने सुनी ली है एक लीला उससे हट के भी सुनाए देते हैं कृष्ण के साथ सुदामा नदी में नहा रहे होते हैं ये भी एक लीला है वहां की संभवता इस भागवत में आई है मालूम नहीं हमको लेकिन वहां के भागवत में है श्रीमद भागवत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से सुनाई जाती है लेकिन यदि आप पूछिए कि विशुद्ध एहतिहातिक कौन सी है तो वही है जो काठी संप्रदाय के पास है क्योंकि वो आज भी गुरुकुल परंपराओं में जीवित है आज भी वहां गुरुकुल परंपराएं हैं जो मैं आज, आज आपको दिखा रहा हूं <coughs> बिल्कुल वही साहित्य है और बिल्कुल वही समाज है वैसे ही लोग हैं आपको आश्चर्य होगा कि रात को दो बजे पूरे गहनों से लदी और औरत भी जंगल में निकल जाए कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं और अगर किसी ने अपशब्द कह दिया है तो फिर वो जीवित नहीं रहेगा मारा जाएगा और जो वो मारेगा उसको वो वकील नहीं करेगा वो सीधा जाकर बोल देगा मैंने मारा है झूठ नहीं बोलेगा आप उससे गाय मांगो वो आपको गाय नहीं देगा बोलेगा हत्यारे हो तुम तुमको गाय नहीं दूंगा उनकी गायों के गलों में रस्सी नहीं होती है बछड़े बांधे नहीं जाते हैं और कोई गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती जब बछड़ा बहुत विबल होता है तो वो बम्मा करके उसको भी बुलाती है कि दोनों एक साथ आ जाओ बछड़े तू भी बाल्टी लेके आ है ना अगर आपको देखना है तो उनके बीच में आपको देखो रोमांच हो जाएगा आपको वह आज भी गाय को माई कहता है अबैल को बापा मेरे साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से सारे काफी प्रोफेसर लोग गए थे जब मैंने उनसे कहा था कि हैं उनकी खोज में तो एक जगह वो डाब डाब समझते तो कच्चा नारियल बोलते हैं हाँ तो वही पीने लगे हम लोग तो सामने अच्छा आज भी काठी अपना घर नहीं बनाता क्या बात है हाँ आपके तो बढ़िया महल होते हैं थोड़ा एक वो अपना घर नहीं बनाता है काठी एक बड़ा सा खुला झोपड़ा बनाता है जिसमें दरवाजा तो छोड़ो पूरा का पूरा बरामदही होता है सामने से सपाट खुला ऐसा घर बनाता है। और उसी घर में माई बापा के साथ रहता है मां को अलग कैसे रखेगा तुम तो चूल्हा बदल दोगे वो नहीं बदलता है माई का चूल्हा माई साथ ही रहेगी बापा भी रहेगा साथ गाय और बैल उसके साथ ही रहते हैं वो दृश्य आज भी अनुपम है बड़े ही मनोरम है गोपाल की लीलाओं को साक्षात दिखाते हैं इस घोर कलयुग में भी ऐसे दृश्य आप देख सकते हैं जहां कृष्ण ही कृष्ण है गोविंद है गोविंद है ऐसा मनोरम दृश्य जहां हम डाल पी रहे थे सड़क के किनारे एक नीम का पेड़ था उसके नीचे एक छोटी सी उसने दुकान बना रखी थी तो सामने ही हाँ एक बड़े बरामदे के नीचे काठी दंपति नौजवान पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था उनके चार पाई पर लेटा और उसने हसिया उठाया हां दोनों ने और आवाज दी माई पापा हां हम चारा लेने जा रहे हैं आप बच्चे को देखना तो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या ये घाय और बैल इसके बच्चे को देखेंगे अरे हमने कहा दो चार डाब और पी लो बैठे रहो देख लो तुम तो क्यों भी दिख जाएगा और ये हर घर की चलन है यहां यहां हर घर का यही चलन है और कहकर के जैसे ही वो बाहर निकले और गाय और बैल दोनों भीतर गए और एक चारपाई की एक तरफ बैठ गया दूसरे सामने बैठ गया दोनों तरफ चारपाइयों के इधर माई बैठी इधर बापा बैठा आखिर अपने बेटे का बच्चा ही तो है ना कैसे नहीं देखेंगे मैंने कहा अब चले क्या आगे मुझे लौटना भी होगा वापिस कहने नहीं स्वामी जी थोड़ी देर और रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ कहते हो तो रुक जाओ वरना कहो तो मैं रास्ते में तुम्हें पूरी कथा सुनाता चलूंगा बोले नहीं ये तो देख नहीं दो कह लें हम कैमरे में भरे कैमरे में भर लो वीडियो कैमरे थे रील भरने लगे थोड़ी देर में बच्चा उठा तो बच्चा होगा चार छह महीने का क्या तुम गाय के सहारे अपना बच्चा छोड़ोगे तुम में से कुछ है तुम मैं दू और वो छोड़ के चला गया वो बच्चा उठा और रोने लगा तो गाय ने थूथन लंबा किया और थपकी दे दे करके अपने मुंह से धीरे धीरे धीरे सुला दिया उसको पीछे आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन वहां हर रोज की हर घर की कहानी है आपकी मालाओं में कृष्ण है उनके जीवन में कृष्ण है इतना है बस आप गोविंद को ठगना चाहते हो वो गोविंद के हो गए होके ही जीते हैं ये ये है। और वो दोनों फिर बैठ के पागल करने लगे बच्चा सो गया थोड़ी देर में उठा और खेलता खेलता एक किनारे पे आ गया और ये था कि गिर पड़ेगा चारपाई से वो कहने भी लगे अरे वो तो गिर पड़ेगा हमने कहा बैठे ना रहो गिरने देखो तो नाटक अटक बैल ने अपना मुंह लंबा किया धीरे से सरगा के फिर बीस चार पाई के और थोड़ी देर में वो जब वो लौट के आए चारा आरा काट के उन्होंने मशीन से कटिया किया और डाला और कहा माई बाबा आपका चारा लग गया गाय और बैल दोनों उठे और एक नियत कोने में जाके दोनों ने हाँ गोबर किया और आकर के चारा खाने उन्होंने बच्चा उठाया वो अपने काम में लग गई कृष्ण है यह कृष्ण का रूप है तुमने तो कथाओं में भी उसको जाने गया बना रखा है ये रूपक है वहां की रोज की कहानी अगर किसी का बैल किसी के खेत में चला गया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस खेत का मालिक उसे गाली दे वो चुपचाप चारा थोड़ा सा और हाथ में निकाल के और कह, कहता है बापा यहां किनारे आके खा लेना बापा मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और बैल चुपचाप किनारे चलाता है बैल को कुछ नहीं कहेगा और जिसका बैल है जाकर उसका सर फाड़ाएगा लेकिन मजा है कि कोई गाय को या बैल को गाली दे जाए तुम दूध खींच के चौराहे पर भेज देते हो जय बंसरी वाला हा, हा, क्या बात है एक गाय भी तुम ढंग से पाल नहीं सकते तो देता नहीं तुम तुमको गाय और जिसका नाम लेके बुलाएगा वही आएगी और जैसे आवाज देगी जिसका नाम लेगा वही गाड़ी चली आएगी और किसी बछड़े को रस्सी नहीं बंधी होगी और मजाले दूध पी जाए वो जिद करेगा तो बुलाएगी उसको भी बमाएगी जोर से ये दुखी है ये भूखा है तुम भी आजा, दोनों ही ले लो एक तरफ बछड़ा भी इधर आएगा, दूसरी तरफ वो लेने ले का। लेकिन जब तक तो वो बाल्टी लेके आके बैठ नहीं जाएगा अपने बेटे को भी नहीं पिलाती वो दोनों बेटों में भेद नहीं करती दोनों बराबर से बेटे हैं उसके। और आपके घर में चार बेटे हों तो चार घर तो हो ही जाएंगे वहां तो गाय बैल से भी घर बटता नहीं है माई बापा माई बापा ही है वहां ये कृष्ण तो लीला सुना रहे हैं गोपाल की कि श्री सुदामा जी के साथ भगवान स्नान कर रहे हैं तो सुदामा कहते हैं अरे गोविंद हमने सुना है कि तुम माया जानते हो भगवान बड़े भोलेपन से पूछते हैं कि सुदामा ये माया क्या होती है कलनी सुना तुम बहुत माया करते हो कभी हमको भी एक माया दिखाते हो बोले हमें तो पता नहीं हम और दोनों नहाने लगे कल कभी दिखाना कृष्ण बोले अच्छा दिखाएंगे सुदामा बहने तो लगा पाओं से जमीन निकल गई उसका वो कृष्ण को चिल्ला रहा है और कृष्ण है कि कान में और नाक में हाथ लगा करके डुबक्या मार रहे है उन्हें पता ही नहीं कि सुदामा बह गया अदामा बेचारा बहने ना बाहर जा रहा है सुदामा जा रहा है है, सुदामा। दिन गया रात गई। एक पेड़ मिला है, केले का बहता को पकड़े उस पर एक नाग भी बैठा है सुदामा आप बड़ा डर रहा है ये छोड़ दे तो डूब जाए और सामने सांप है अगर इसने डस लिया तो क्या होगा सुदामा तो डर के मारे सुदामा सो भी नहीं रहा है और बहे जा रहा है बहते बहते सुदामा से वो केले का बेड़ भी जुट जाता है डुबकी खा करके हो जाता है, और उसके बाद जब सुदामा को होश आता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग बरछी भाले लिए खड़े हैं और डर तो जाता है कि भाई पता नहीं कौन से प्रदेश में बह के मैं आ गया हूं कहने लगा भाई मैं गरीब ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का वध तो बड़ा पाप है और ये तुम इतने बड़े तलवार और इतने बड़े बर्छे लिए काहे बैठे हो हाँ और हम तो बहते हुए आए हैं तो उनका महाराज ये आप क्या कह रहे हो आप तो हमारे राजा हो बोले क्या कहा राजा है बोले हां बोले तब तो ठीक है जरा इनको सीधे से पकड़ो राजा जो हो गया वो भाव कितनी जल्दी बदलते हैं कहना तो बोले महाराज ऐसा है कि हमारा राजा मर गया था और आकाशवाणी हुई थी हाँ आकाशवाणी हुई थी कि आज जो बहता हुआ व्यक्ति पहला आएगा कोई तुम्हारा राजा होगा तो आप ही पढ़ा रहे हो तो आप हमारे राजा हो बोले तो ठीक है सुदामा जी पहुंच गए राजा बना ठीक है बड़े प्रसन्न है कि वहां तो कुछ पार्टी याद नहीं होके देता था हाँ, सारे सहपाठी उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि सबसे पीछे बैठने वालों में सुदामा जी थे बोले यहां तो बढ़िया है पका पकाया राज मिल गया विवाह भी हो गया एक रानी भी होगी उनके सुदामा जी के हाँ सुदामा को एक पत्नी भी मिल गई है और एक लड़का भी हो गया है और धीरे धीरे बरस दर बरस वो लड़का बड़ा हुआ अभी छोटा ही है और तभी अकाल पड़ गया राज में और अकाल है कि दो साल पड़ा पड़ता ही चला गया हवन कराए यज्ञ कराए और पानी बरस के नहीं देता तभी आकाशवाणी हुई कि ये राजा जहां से तुम्हें मिला था वहीं उसी नदी के तट पर पत्नी और पुत्र के साथ जाके न और वहां जाकर पूजा करेगा तब पानी बरसेगा तो सुदा जी, माराज सुदामा, माराजा, माराजा राज सुदामा जी महाराज सुदामा महाराजा महाराजा धीराजा राजेश्वर सुदामा जी अपनी महारानी और युवराज के साथ वहां पधारते हैं नदी के किनारे उसी स्थान पर जहां वो कभी डूबे हुए मिले थे वहां वो हवन यज्ञ के, के लिए नहाने के लिए जब कुंवर जाते हैं पानी में तो बह जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए रानी दौड़ती है तो वो भी डूब जाती है और सुदामा हाई तो करते चिल्लाते रह जाते हैं अरे मेरी पत्नी भी चली गई बच्चा भी चला गया बड़े दुखी हैं सुदामा हाँ ये क्या हो गया ये तो बड़ा अनर्थ हो गया मेरा तो बना बनाया घर उजड़ गया क्यों भाई हो गया ना बड़े दुखी है वो। तभी आकाशवाणी हुई किस राजा गुरू यही सीट जल में डुबा के मार दोगे तभी पानी बरसेगा तो सबने पकड़ लिया जितने से, सेनापति थे अब सब कहा तो राजा की जय जयकार सबने पकड़ के बांध लिया सुदामा को और सुदामा चिल्ला रहा है कि भाई मुझे राजपाट नहीं चाहिए तुमने मेरी पत्नी भी ले ली मेरा बेटा भी ले लिया अरे मैं गरीब ब्राह्मण हूं मुझे छोड़ दो बोले अभी तक महाराजा था गरीब ब्राह्मण बन गया दे देखो हाँ और उन्होंने जबरदस्ती सैनिकों ने ले जा करके और कसक डुबा दिया सुदामा को सुदामा का दम घुटता जा रहा है सांस नहीं ले पा रहा बड़ी जोर से छटपटा के सर बाहर निकाला तो कृष्ण जो है सामने खड़े पीताम्बर बांध रहे हैं कह रहे हैं, सुदामा भी कितनी देर और नहाओगे बोला तो क्या वो सब क्या था <laughs> ये बेटा हमारी कहानी है पागलों की तरह ये घर बनाया है ये परिवार है ये हो गया है मेरा ये हो गया आंख मुदी आंख खुली बगल की झोपड़ी में पैदा हुआ है और वो जो बूढ़ी विधवा आई है कह रही तुम्हारा पौत्र तो बड़ा सुंदर है अरे ये पहचानती नहीं मैं पति हूं इसका न वो तुझको पहचानती ना तू उसको जानता तो वो सपने में ही तो रही होगी तेरी ये कथा सुदामा की नहीं है अरे हर सुदामा की है हम सब की है जन्म दर जन्म जनंद की कहानी है काश हम इन लीलाओं में अपने आप को पढ़ पाए होते काश हम जीवन की सत्य को धारण कर पाए कथाओं के माध्यम से हम बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाते थे नाटक नहीं कराते थे उन्हें कृष्णमय होकर क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर की पूजा कराने में विश्वास नहीं करता वो तो हर भक्त को ईश्वर बनाने में विश्वास करता है कि जब संतान हो गोविंद की अरे तो फिर क्यों नहीं गोविंद हो तुम्हें तो? भांडो और चाटुकारों वाली बात मत करो उसके पुत्र हो उसकी राह चलो वही होके दिखा दो संप्रदाय और धर्म में भेद है संप्रदाय तुमसे पूजा करा सकता है तुमसे नाटक करा सकता है धर्म तो कहेगा जब पुत्र है उसका तो रूप ले उसका वैसा ही सदगुण वैसा ही आचरणला, वैसा ही विचार शिक्षा पूरी करके गोविंद लौटे हैं मथुरा पधारे हैं महाराज उग्रसैन बड़े प्रसन्न हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि श्री कृष्ण को वो राजपाट देकर स्वयं वानाप्रस धर्म को प्राप्त होंगे मथुरा दुल्हन से सजने लगी मथुरा को एक नया लेकिन उनके मन चाह सम्राट मिल रहा है परमानंद है। ऐसे समय में जब श्री कृष्ण युवराज से हाँ, सिंहासन पर आसीन हो रहे थे तो उस वक्त गुप्त रूप से उनकी दोनों मामियां अस्थि और प्राप्ति वासुदेव से मिलने के लिए आई और कहा कि कृष्ण जो साम्राज्य कभी हमारे पति कंस का था आज वो तुमको मिल रहा है वासुदेव हम भी आपको इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देने आए हैं और कुछ भीख भी मांगने आए हैं हम चाहते हैं कि इसकी चर्चा आप कहीं ना करें तो कृष्ण ने उनसे कहा कि आप यहीं आकर रहे मैं आपका दास सेवक बन के रहूंगा तो उनका नहीं ऐसा संभव नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि हम असुर राज जरासंध की बेटियां हैं और असुर धर्म में पिता और पति से भीहीन होकर नारी का क्या रूप रह जाता है क्योंकि नारी को कोई सम्मान ही नहीं है तो हमारी भी क्या स्थिति होगी गोविंद आप सोच सकते हैं हम इतनी भीख मांगने आए हैं कि आपके हाथों हमारे पिता का वध नहीं होगा वे तो आपसे कुकित है संभव है वे आप पर आक्रमण भी करें लेकिन गोविंद आप उनकी रक्षा करेंगे उन्हें मारेंगे नहीं तो श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो जरा संध को कभी अपने हाथ से नहीं मारेंगे यहां तक कि युद्ध में भी यदि वो पराजित होगा तो वो बलराम को भी उसे नहीं मारने देंगे और इस प्रकार उनको साधुवाद देकर के वासुदेव ने वचन देकर के संकल्प देकर के हाँ महाराज कंस की दोनों पत्नियों को अस्थि और प्राप्ति को विदा किया और तब तो वे सम्राट सुशोभित हुए यहां कृष्ण के साम्राज्य को भी थोड़ा सा इन कथाओं से हटकर के उसका थोड़ा सा जो स्वरूप है कि कृष्ण ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले कर प्रणाली समाप्त कर दी टैक्सेशन खत्म हो गए जो कंस के लगाए हुए थे और उसने समाज को एक नई व्यवस्था दी उसने समाज को ही चार वर्गों में बांटा जिसकी आज भी परिपाटी का चलन है 하? वैसे तो अब ये जन्मना व्यवस्था हो गई है लेकिन कभी ये गुण कर्म विभाषा भी थी और वो कृष्ण के समय में थी कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जाना ब्राह्मणाति और आज भी आप व्यवहार में इसी परिपाटी को मानते हैं कि आज भी जब आपके घर में बालक उत्पन्न होता है तो आप 12 दिन का क्या मनाते हैं सूतक मनाते हैं नाल काटने के लिए भी धानक डोम अथवा चमार जाति की दाई को ही आप बुलाते हैं हर गांव में पक्के 20 बीश बीसवे के पंडितों की बात कर रहा हूं महाराज मैं हाँ मुंह दाएं बाएं ना किसी ध्यान से सुनिए और जब तक छठी नहीं होती है जच्चा और बच्चा उसी का छुरा करके खिलाया जाता है उसके उपरांत भी ग्यारह वर्ष तक जब तक बालक का यज्ञोपवी संस्कार नहीं होता बालक ब्राह्मण के घर में भी शूद्र कहलाता है क्यों क्योंकि कृष्ण की व्यवस्था में जो वेद की ही व्यवस्था है उसमें यह व्यवस्था है कि व्यक्ति नहीं अज्ञान शूद्र है जो अज्ञानी है अज्ञानी कौन है जो क्रोध करता है जो भेदभाव करता है जो छूत करता है ऐसे अज्ञान को क्या कहा गया है वो शूद्र है और उससे लिप्त होने के कारण यथा व्यक्ति शूद्र है हाँ अब इस परिभाषा में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे माननीय पंडित जनों को <laughs> लेकिन जो व्यवस्था है और जब वह गुरुकुल में आता है गुरुकुल का ज्ञान अर्जन करता है तो ज्ञान के अर्जन के कारण वो वैश्य कहलाता है ज्ञान अर्जन ही धन अर्जन है पुनः जब ज्ञान को जा, जाना तो है उसने लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल नहीं किया है अभी उसका उसको ज्ञानी से विज्ञानी भी, भी नहीं हुआ है तो शिका के ग्रस्थ धर्म में जाकर के गुरुकुल के ज्ञान को और ज्यादा प्रगाढ़ करो उसका प्रैक्टिकल करो कि जिस प्रकार महाविष्णु सारे सचराचर का एक आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करते हैं तुम चार लोगों को धारण करने का आत्मत ईश्वर की बात भांति एक मिनी पूरा अभ्यास करो रिहर्सल करो ना कि मेरे तेरे के लिए गृहस्थी करो ये आसक्ति है गृहस्थी नहीं है जो आप करते हैं और जब गृहस्थ धर्म को भी तुम धारण कर लो तो उसके बाद तुम वानाप्रस धर्म को प्राप्त हो कि अभी जो छोटा रिहर्सल किया है अब प्राणी मात्र की सेवा के धर्म को पिता की भांति आत्मा की भांति गोविंद की भांति धारण करूंगा और इस प्रकार जब उस धर्म को भी बारह वर्ष तक धारण करो और एक फिर एक वर्ष का अज्ञात लो और तब अठारह दिन का महाभारत लड़ते हुए अठारह यज्ञों का तुम सरयू के उस पार सन्यासी हो जाओ जो पिछली रामकथा में हमने आपको पढ़ाया तो व्यवस्था गोविंद की थी कृष्ण का मानना था कि जब तक समाज सुशिक्षित नहीं है उससे जबरिया कर लेने का राजा को कोई नैतिक अधिकार नहीं है तो उन्होंने कर को हटा हरिओम दोनों ने कर प्रणाली समाप्त करके उसकी जगह दान की व्यवस्था दी कि समाज का एक वर्ग जो ग्रह धर्म से उपराण होगा वो बाकी ग्रहस्थों को ग्रहस्थ धर्म के लिए सुशिक्षित करेगा और वही बालकों को ज्ञान अर्जन भी देगा गुरुकुल में पढ़ाएगा भी आचार्य पद पर भी सुशोभित होगा तो उससे क्या हुआ कि सारा समाज एक प्योरिफिकेशन में एक आध्यात्मिक जीवन में समाज स्वतः ढलता गया और आज भी देखो कृष्ण और कंस की दो व्यवस्था आपके सामने क्या आप में से सच बताइएगा ईमानदारी से आप में से कोई टैक्स दे खुश होता है सरकार को क्योंकि ये कांस है दान करके आनंद मिलता है ना खुशी मिलती है ना ये कृष्ण है हाँ तो कांस की व्यवस्था को कृष्ण है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी था इतिहास में आज बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग हा शिक्षा से इसको हटा क्यों देते हैं जो कि बहुत बड़े शोध और अन्वेषण के विषय है कि कृष्ण की व्यवस्था में सुव्यवस्थित होकर समाज आध्यात्म परक ईश्वर प्रमुख है भौतिकताओं के लिए नहीं जीता है वो वो आध्यात्मिक होकर जी रहा है कि जो कुछ है नारायण है परिवार भी ईश्वर के निमित्त है भौतिकता भी ईश्वर के निमित्त है सचराचर सेवा भी श्री हरि के निमित्त है क्योंकि मैं स्वयं उनका निमित्त हूं आज क्या है आप भौतिकता के लिए जीवित हैं तो परिवार भी भौतिकता के लिए तो लड़के जाय क्यों नहीं बांटेंगे तुम्हारी क्योंकि है ना वो तो हाँ, तो समाज सेवा भीता के लिए तो क्यों नहीं ठगोगे दूसरों को क्यों नहीं लूटना चाहोगे समाज को तो और धर्म भी मेटीरियल के लिए भौतिकता के लिए है तो भगवान की पूजा काय के लिए करोगे एक आध लाटरी और खुल जाए ईश्वर को पाने के लिए पूजा थोड़े ना करोगे ना तुम तो ईश्वर से कुछ पाने के लिए पूजा करोगे और क्या पाना चाहोगे भौतिकता मटीरियल क्या ये सच नहीं है बल्कि सच पूछिए तो हम तो बहुत बावली कथा करते हैं आपके तो मतलब की नहीं होती वो मुझको हरियाणा के एक सेठ ने बड़ी नसीहत दी हम गलती से कह गए वहां कथा में कहीं कह जाते बहुत कुछ कह जाते हैं आप लोग तो अच्छे लोग हो क्षमा कर देते हो लेकिन कह हम तो जाती है तो वहां मैं कह दिया अरे ये सब तो पल्लाझाड़ सत्संग करने आए सत्संग किया बाहर निकले पल्लाझाड़ा चले गए कोई मतलब नहीं तो कथा के उपरांत वो सेठ उठा बड़ा सा पगड़ सा बांधे था वो अब मुझसे आगे कहने लगा अरे बाबा तू तो बावला है मैंने कहा क्या बात हो गई भाई सेठ जी क्यों नाराज हो गए अरे बोला तने अक्ल ना है कैसी क्या बात है कल अच्छा एक बात बता धूप तो हर कोई मांगे है मैंने कहा अरे धूप नहीं आएगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बच्चे कैसे जिएंगे तो संसार मिट नहीं जाएगा तो धूप तो हर कोई मांगे मैंने कहा मांगे तो वह बोला सूरज की मांगे है घर जलाना है क्या कि सूरज कौन बनता है घर जलाना है क्या अरे तो तू राम का अपने पास रह हमारे पास तो दया आने दी धूप आने दी हमने कहा ये भी बात ठीक है तब तो से हमने सोचा था आप सत्संग नहीं करेंगे क्योंकि धूप के लिए तो हमारे बाकी सारे कथावाचक हैं हमारी जरूरत ही कहाँ है आपको फिर भी आप लोग पकड़ के बिठा लेते हो तो बैठ जाते हैं लेकिन बड़ी सही बात करी पक्की शुद्ध सोना था उसकी बात में कोई मिलावट नहीं थी ईमानदारी से उसने आप सबको रिप्रजेंट कर दिया मेरे सामने कि धूप चाहिए सूरज नहीं मानते हम राम को अपने पास रख हमें तो राम की कृपा दे दे शायद इसीलिए माला रगड़ी जा रही है राम के होने ही नहीं है राम चाहिए नहीं है तो राम बन के जीना क्यों चाहोगे तुम बहुत सही बात कही है उसने लेकिन कृष्ण की व्यवस्था में क्योंकि अध्यात्म यानी मनुष्य ईश्वर का निमित्त है जब मैं गुरुकुल से पढ़ा के लाया ग्रास में भी उसको ग्रास को हरी के निमित्त कि जो कुछ है नारायण का मैं तो निमित्त हूं अन्यथा आज भी शिशु वही बना रहा मुझे कहाँ आता बनाना और आत्माओं के सांस धड़कन भी तो उस बच्चे को वही दे रहा मैं खाली एक निमित्त माता पिता ही तो हूं ना मैं दे सकता न धड़कन न उसके किसी टूटे अंग को नया बना के लगा सकता तो मैं निमित ही तो हूं पिता तो वही है क्योंकि पिता इसका भोजन को रक्त में न बदले तो मैं निमित पिता कहां से सांस धड़कन दे सकता तो वह निमित्त धर्म को ग्रस्त में भी धारण करता है जब ईश्वर के हरि के निमित होकर मैं जी रहा हूं तो ग्रह ही ईश्वर के निमित्त है तो भौतिकता भी ईश्वर के निमित्त है दे के प्रसन्न होता है हा? संसार की सेवा को भी निमित भाव से करता है दम्भ भाव से नहीं हाँ? दम भाव से नहीं करता नहीं भाव से करता है ये भेद है कि राजा का राजा को स्वयं दान करके आता है मंदिर का मंदिर को दे के आता है गुरुकुल का गुरुकुल को देके आता है गौशाला का गौशाला को दे के आता है और दे करके प्रसन्न होता है अरे मैंने अपना धर्म निभाया है यानी टैक्स से ज्यादा ही दे रहा है लेकिन बड़ा प्रसन्न है और जब कंस टैक्स लेने आता था तो उसका मन करता था कि आज इसके सारे असरों को वो मार डाले और इनकम टैक्स वाले आपके घर आ जाएं आपका मन नहीं करता <laughs> बोलो बोलो आज रेड तो क्या होगा वो कंस की रेड ही तो ऐल आती है और आश्चर्य है कि आधुनिक शिक्षा में भी हमने कंस को छोड़ा नहीं है सजा के रखा है किसी स्कूल में हम किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते कि इनकम टैक्स क्यों देना चाहिए तो जब आप पढ़ाते नहीं हो मुझको मुझ बताते नहीं कि मेरा धर्म है तो आप मुझे नोचने क्यों चले आते हो ना सरकार सोचती न इकोनॉमिस्ट लेकिन कृष्ण के हैं बड़ी सुव्यवस्था और गोविंद ने संत मनीषी और तपस्वी जनाते हैं मथुरा एक तपस्थली बने भगवान श्री कृष्ण सम्राट हैं लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि तमाम राजाओं ने प्रयास किया है कि वे स्वयं की घोषणा करें यदि वासुदेव आना पसंद करें कृष्ण हैं कि एक योगी तपस्वी और ब्रह्मचारी बन जीना चाहते हैं जाते ही नहीं मना करते थे उनका कहना है कि मेरी प्रजा ही मेरा परिवार है और उससे हटके मेरा कोई घर नहीं है मैं उन्हीं को समर्पित होकर जीना चाहूंगा और प्राणी की सेवा ही मेरा धर्म अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि कृष्ण के कितनी रानियां थीं सुना था ना कितनी बताई थी 16100 ये सब असत्य है महाराज जरासंध के, के साथ जब मिलने के लिए वो गए थे भगवान कौंडेन्पुर जो आपको कथा सुनाई तो उस समय जब भवासुर ने कृष्ण पर आक्रमण करना चाहा किया तलवार लेकर के तुमसे कहा था कि भवासुर तुम अपने प्रदेश में जाओ और मैं तुमसे वहीं मिलने आ रहा उसके बाद वासुदेव ने भवासुर पर आक्रमण किया और लगभग चौंसठ हज़ार बंदियों को जिन्हें वो बेचने के लिए उसने कैद किया हुआ था छुड़ाया उसमें 16 सत्रह हजार करीब युवतियां भी थी वासुदेव उन सबको जब छुड़ा करके स्वतंत्र कर दिए भवानसुर का वध कर दिया तो उन्होंने प्रार्थना करी कि कृष्ण हमें यहाँ न छोड़ें क्योंकि यहाँ पुनः असुरक्षित हैं माधव आप हमको अपने साथ द्वारिका ले चले तो गोविंद उनको द्वारिका ले आए और एक बार कुछ समय के उपरांत वे सबकी सब कृष्ण सब के पास आएंगे मथुरा द्वारिकाधीश के पास आई और कहा कि वासुदेव आपने हमारे पर बड़ी कृपा करी जो आपने उस दुष्ट पिशाच से हमारा हमारे हमें छुड़ाया आजाद किया लेकिन स्वतंत्र होकर भी हम नहीं जी पा रही हैं सारा समाज हमें दूषित को कलंकित कहता है और हमसे दुराव करता है गोविंद आपने हमें उस असुर से छुड़ा तो लिया लेकिन आज तो हम और भी अधिक भयाक्रांत हैं और वासुदेव इस जीवन से हम उग चुके हैं हम आपसे आगे लेकर के अपने शरीर को अग्नियों को अर्पित करना चाहते हैं तो वासुदेव रो पड़े और तब उन्होंने कहा क्या आप निर्भय होकर जिए द्वारिका में यदि आपसे कोई तो पूछे कि कौन है आपका सगा कौन है आपका भाई कौन है आपका पति कौन है आपका पिता कौन है आपका पौत्र तो आप गर्व से कहिएगा कि मैं स्वयं द्वार का देश है आप सब मेरी हैं मैं आपका और समाज में जो भी आपको अंगीकार करना चाहे यदि आप उसे समझें आपका अधिकार है स्वयंवर आपका है आपके अधिकार में और मेरे साम्राज्य में आप कभी भी अरिक्षित नहीं होंगी आप सदा सम्मानित रहेंगी आप ही ये शोधा हैं आप ही देवकी हैं मेरे लिए कालांतर में, में हम नहीं जानते हैं कि वो कथावाचकों ने कैसे उसका इतना विकृत रूप कर दिया श्री कृष्ण के साथ ऐसा ही सब कुछ नहीं था संभवतः गुलामी के अंतरालों में भी एक छूतपात कुछ ज्यादा बढ़ी क्योंकि एक ऐसे संप्रदायों की दोनों संप्रदायों की आप गुलामी में आए जहाँ औरत सिर्फ संपत्ति है और उनके जो बड़े बड़े देवता हैं उनके पास बहुत सारे औरतों के झुंड होते थे तो उनको लगा कि हमारा कन्हैया अकेला क्यों रह गया तो उनका अगर वहाँ दो तीन सौ थे तो यहाँ सोलह हजार है कर लो क्या करोगे शायद इस भावना से भी कुछ पैरोटी हुई हो लेकिन गोविंद का निर्मल चरित्र में इनका कहीं कोई समावेश ना कभी इतिहास में रहा है ना कहीं वस्तु स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए उससे मन को धो डालिए वो सत्य नहीं है नारायण मथुराधीश हैं, नितांत योगी और ब्रह्मचारी हैं। इस बीच में जरासंध ने एक एक करके सत्रह आक्रमण किए हैं और हर बार जरासंध परास्त, परास्त हुआ है उसके सहयोगी जितने असुर राजा असुर धर्मा है लेकिन हर बार जरासंध को जीवित पकड़ा गया बलराम ने कहा कि इसका वध कर दो ये फिर आएगा कृष्ण ने कहा आप ऐसा ना करो ये हमारे माता में है। हैं और गोविंद ने समझा बुझा करके श्री बलराम से अस्त रखवाए हैं और जरासंध संत को मारने नहीं दिया है सत्रह बार जीवित पकड़ करके कृष्ण छोड़ा है उसे जो वचन उन्होंने परोक्ष में अपनी मामियों को दिया है वासुदेव ने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है नहीं मारा है कृष्ण मथुराधीश है थोड़ा सा ब्रज की तरफ चलते हैं हम लोग गोविंद तो ब्रज गए नहीं थे हम लोग तो जा सकते हैं जब से वासुदेव ने राज धर्म को धारण किया है उधव जी उनके अनन्य मित्र अतिशय प्रिय सखाए साथी हैं सुहृद हैं तपस्वी हैं योगी हैं कथाओं में तो उनको बड़ा हल्का सा दिखा दिया है ये भगवान उद्धव जी का चरित्र नहीं है वे बड़े निष्पाप निर्मल हैं लेकिन अद्भुत तपस्वी हैं और अद्भुत वेदज्ञ हैं वो हाँ सभी शास्त्रों के वेदादिगो के भी अनुपम ज्ञाता हैं उधर जी और बड़े ही धर्मानुरागी श्री कृष्ण के मित्रों ने जो उनके समीप सखिया हैं अंतरंग हैं उन्होंने एकांत एक के क्षणों में वासुदेव के चेहरे पर बहुत ही उदासी की घनी छायाओं को एकांत एक में देखा है और बहुत बार उनके नेत्रों को भी सजल होते देखा है और उनमें उद्धव जी भी हैं और सबके मन में ये भाव है कि वासुदेव को ऐसी क्या पीड़ा है जो किसी को बतलाते नहीं है लेकिन मन ही मन उस पीड़ा को व्यथा को वो ची रहे तो एक दिन उद्धव जी उन्हें घेर लेते हैं कि कृष्ण आज मुझे बताओ वासुदेव मैं जानना चाहता हूं वो क्या बात है क्या कारण है मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में शून्य तैरती एकांत के क्षणों में देखे हैं जब बहुत कुरेदती हैं उदर जी तो वासुदेव कहते हैं उधव ब्रज मोहे बिशरतना है उधव वो ब्रज की गलियाँ वो कुंज वो करीलों के कुंज वो झाड़ियाँ गऊ वो निष्पाप भोले चेहरे गोप और गोपियों के काना काना चिल्लाती गोपियों की वो भीड़ गायों के बछड़ों की गौं की घंटियों की गुनगुन -गुन, उनके खुरों से उठती वो पवित्र माटी का चंदन उधव में किसी क्षण को नहीं भूल पाया यहाँ के पकवानों में वो रस नहीं है उधव जो के पकवानों में वो रस नहीं पाता हूं वो आनंद नहीं पाता हूं जो तो मैंने श्री राधा को वचन दिया था कि मैं शीघ्र लौट के आऊंगा थोड़ा सा उस पकवान को भी हम यहां ले लें कि जब रस चल दिया वसुदेव वासुदेव वा को बलराम जी को लेके गोपियों ने बहुत रोका लेकिन राधा ने नहीं रोका जब कृष्ण आगे बढ़े तो वे स्वयं श्री राधा को अपने बांसुरी दे आए थे कि राधे जब लौट के आऊंगा ना तभी बजाऊंगा और उसके बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई थी वैसे तो सारे सीरियल में आप देखते हो ना ना जब वो राधा को दे आए थे फिर उनके पास कभी बाँसुरी नहीं थी एक बार सिर्फ बजाए बाद में हाँ वो भी कब जब रुक्मिणी से विवाह होने की बात थी और वासुदेव ने चाहा कि सारे ब्रज के गोप और गोपियाँ हैं, तब उनको लेवाने जब गए थे तब श्री राधा ने बांसुरी दी थी अब तो एक बार बजा दो कितने वर्ष बाद लगभग चालीस इकतालीस बयालीस वर्ष बाद जो भी रहा हो गोविंद इस अंतराल में उनकी कमर में कभी बाँसुरी नहीं थी <laughs> लेकिन भक्ति रस में तो भगवान सदा ही हमारे जीवन की बांसुरी बजाते हैं इसलिए बांसुरी तो होनी ही चाहिए ना नहीं तो हम जिए कैसे एक अलग बात है तो उस समय जब गोविंद वहां से चले गए थे ये कह करके कि हम शीघ्र लौट के आएंगे फिर वो गुरुकुल में पढ़ने चले गए लौटे तो मथुराधीश हो गए और फिर आक्रमण में ही फंसे रहे हाँ वो कभी वृंदावन नहीं गए श्री कृष्ण कब नहीं गए है ना और कितनी रास लीलाएं राश आप लीलाए आपने करा डाली हाँ, नारायण भी हैरान होते होंगे इतिहास भी ऐसे मुड़ते हैं क्या गोविंद हाँ, है। तो जब वो चले गए तो सारी गोपियां उनके पास गई राधा जी के पास क्या राधे आप तो कहती थी कि गोविंद जाएंगे नहीं अब वो हमको छोड़ के चला गया का पगली वो भक्ति का अगला पाठ पढ़ा रहा है हमको पढ़ डालो कहा वो क्या कहा कि जब बाहर से कोई खो जाता है तो मन कहां खोजता है उसे अतीत के अंतरालों में अपने भीतर तो नारायण बाहर से लोग हुए हैं इसलिए कि जिससे हम उनको अपने शरीर में विराज सकें भीतर बिठा सके जब तक वो बाहर था हम उसके पीछे भाग रहे थे गोविंद हमें साधना की अगली अवस्था सिखाने गए हैं या मुझे बाहर नहीं भीतर बैठा अंतर से मत जाने देना यही सिखा रहे हैं वो क्योंकि वो तुझ धरती को पवित्र करने आए हैं तुम्हें योग मार्ग पढ़ाने आए हैं तुम्हें भक्ति का गुणतम रहस्य दिखाने आए हैं नारायण बाहर से इसीलिए लोप हैं कि भीतर अब उनको भज सकें जब तक वो बाहर थे हम बाहर व्यस्त थे अब अपने भीतर गोविंद के साथ व्यस्त हो जाओ उसी में डूब जाओ यही पाठ पढ़ाया है अगली अवस्था है ये पहले हम उनके पीछे दौड़ती थी फिर उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र में देखो हम गोप गोपियों में गाय में बैल में सब में गोविंद का भाव करने लगे पेड़ पौधों में गोविंद को उतार लाई हम कितनी सुखी हो गई अब गोविंद बाहर से लोग हुए हैं कि मुझे केवल सचराचर में ही नहीं अपने भीतर बैठा मेरी पूजा करो मेरी आरती करो अंतर में मुझे भोग लगाओ मुझे प्यार करो इसलिए भीतर से मत जाने देना हमारे भीतर कोई जगह है उनके लिए कि हम बैठने भी दें उनको फलाना है ढिकाना है ये लेना है वो देना है इसकी ईर्ष्या उसका द्वेष है इसका क्रोध है इसका लोभ है मेरा दम्ब है फलानी ने ऐसा क्यों कह दिया उसने ऐसा क्यों कह? इस भीड़ में गोपाल को कहां बिठाओगे माला में कोई घर है तुम्हारे पास तो श्री राजा कहती हैं, वो बाहर से इसलिए लोप हुआ है कि हम भीतर बिठा सके वो और करीब हो रहा है हमारे गया नहीं है और पास आ गया है बोलो समझ में आता है तो, तो भगवान तो हमें भक्ति का वो गुण ज्ञान वो रहस्य दिखाने आए हैं सिखाने नहीं आए हैं इस मार्ग पर चलाने के लिए ही तो नारायण प्रकट होते हैं तो बाहर से ने लोग हुए हैं कि ये दूरी भी समाप्त कर दो मैं भीतर आ गया तुम्हारे और करीब हो गया हूं उसे अंतर से मत जाने देना हाँ वो सूर्यदास की बात याद है ना कि बात हो निबल जान के मोए और भीतर से जल जाइ सबल कहा सूरदास जी उन गिर गए तब तो वो निकले कैसे बेचारे तो स्वयं भगवान पधारे और बाल कन्हैया ने हाथ दिया और उनको बाहर निकाल लिया जब बाहर निकाल दिया हाथ छुआ तो उनका रहे, ये तो गोविंद आप ही हैं तो भगवान ने बाह छोड़ाई भाग्य तब उन्होंने कहा कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के निर्बल कमजोर बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के, के मोहे और भीतर से जल जाइ सबल कहा तो है। मेरे भीतर से जाकर दिखाओ तो मैं जानूं तुम बड़े मार दो यहां से मैं जाने दूंगा वो तो कहा कि बाहर से ईश्वर इसीलिए चले गए नारायण मथुरा चले गए हैं लोग हो गए इसलिए नहीं कि वहाँ से दूर हो गए हैं इसलिए बाहर से चले गए हैं कि और करीब होना चाहते हैं हमारे हमारे गोविंद अब सिर्फ हमारे होना चाहते हैं तो भीतर से मत जाने इन लीलाओं का रहस्य ही तो जीवन का अमृत है और इस प्रकार गोपियां सदा सदा के लिए अपने अंतर में भगवान वासुदेव को विराज लेती हैं यही भक्ति रस की लीला है हाँ समझ में आती है तुम तो। कि भीतर तो बिठाना नहीं पर माल में घुमाना उसको हाँ भीतर बिठा हाँ तो कहते हैं कि उदव मुझे ब्रज नहीं बिसरता है सुदीन जब जब एकांत के क्षणों में उनकी पीड़ा और भक्ति मुझे छू जाती है उधर वो मेरी वेराहा में रोते हैं तो आत्मा से आत्मा को राह होती है गोविंद कहते हैं मैं पिघल पिघल जाता जब मेरी वेराहा में वो गोप और गोपियां दुखी होते हैं मैं उनके अंतर का देवता हूँ मुझे भीतर बिठाकर, कर जब वो मुझसे निपट कर रोते हैं तो मैं यहां बरस बरस जाता हूं उद्धव वे भोले निष्पाप चेहरे मेरे सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि गोविंद तुम तुरंत वापस आने के शीघ्र वापस आने की बात कर गए थे नहीं आओगे तो ना कह दो गोविंद हम भी शरीर त्याग थे क्योंकि तो तुम्हारे बिना हम भी तो जी नहीं पा रहे तो उदव जब जब वे छू जाते हैं मैं बरस चाहता हूं उद्धव ये ब्रज ही है जो मुझे बार बार झील मिला देता है तो उदव जी तो ज्ञानी है ना हु? आपने सुना है ना उद्धव जी ज्ञान ही है वेदज्ञ है गणगौर तपस्वी हैं। यहां भक्ति की अगले चरण में हमारे अरे जीवन को भक्ति बनाओ ना कि उनको अलग रख के बैठ जाओ कहो कि संपूर्ण जीवन आप है हमारे हम अर्पित हैं आप तो उधर ही कहते हैं कि नारायण आप क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण आपके जैसा योगी तपस्वी आपके जैसा ज्ञानी पुअर गवार गोपियों के ध्यान में रोता है जीवन के क्षण होता है आपको कहीं शोभा देता है ये भगवान ने कहा उद्धव क्या कहा जरा फिर से कहो कहा नारायण जीवन का अध्वीश तो आत्मा से अद्वैत करना है ब्रह्मा द्वैत है जीवन का हर क्षण तप और साधना का है आप अतीत के अंतरालों में भटकते हो और उन फोअर गवार गोपियों के लिए और बचपन के क्षणों के लिए रोते हो वो समय जो आपके तप साधना में जाना चाहिए आप अतीत में जा रहे हो भला आपको कहीं ये शोभा देता है ये तो हमारा धर्म नहीं है तो भगवान ने कहा उधर तुमने बिल्कुल ठीक कहा है सत्य भी यही है जो तुम कह रहे हो लेकिन उधर क्या करूं तू तो जानता है ना कि आत्मा से आत्मा को राह होती है वे नहीं जानते हैं, वे मेरे ही ध्यान में बैठे हैं तो जब वे रोते हैं तो मुझे भी तो पीड़ा होती है ऐसा कर ये ब्रह्म का ज्ञान तू उन गोप गोपियों को देगा वो मेरा ध्यान छोड़ के परम ब्रह्म की साधना में लग जाए तो मैं भी छूट जाऊंगा तेरे बताए रास्ते पे चलता दूंगा उधव जी कहते हैं हाँ ये उपचार तो हमें करना ही होगा तो कहां पे तुम कराओ तब कृष्ण समझाते हैं कि देखो उधव जा तो रहे हो लेकिन ध्यान रखना कि वहां की जो ब्रज की गोपियां हैं ना वे पढ़ी लिखी नहीं है वे बड़ी संकोची है वे मथुरा की नारियां नहीं है ये लोग मेरा पीतांबर कांधे पर रखे रहना तो समझेंगी कि हमारे कन्हैया का सखा है तो तुमसे मिल भी लेंगी बात भी कर लेंगी नहीं तो पराय आदमी से बात भी नहीं करती है। और ऊधव हर बात उन्हें सरल करके समझाना क्योंकि वो पढ़े लिखी नहीं है उधव कहते हैं आप चिंता ना करो मैं किसी से कोई कड़वी बात नहीं करूंगा सब कुछ समझा के आऊंगा तो कहा जब चलने लगे तो फिर भगवान ने कहा कि उधव नंद और यशोधा मेरे माता पिता ही हैं मैं उन्हीं की गोद में पला और बड़ा हुआ हूँ और श्री राधा मेरी गुरु हैं उन्होंने ही मेरे बचपन को संवारा और संभाला है उधव कहीं ज्ञान के आवेश में ऐसा कुछ ना कह जाना जिससे कि वे आहत हो जाएं कहा न ऐसा कृष्ण मैं कुछ नहीं करूँगा तो कहा ध्यान रहे उधव भगवान फिर समझाते हैं कि मैं अभी भी उनकी माखन मिश्री का कर्जा नहीं उतार पाया हूँ बोले ये कौन बड़ी बात है वो भी उतारे आऊँगा उन्होंने बहुत सारे हाँ, रेशमी कपड़े वस्त्र और आभूषण वगैरह रथ पे डलवा दिए भगवान ने कहा उद्धव ये क्या गजब ढाले हो इनको निकाल दो अरे इससे तो बड़ा आ, तुम सुखी नहीं होगे। ले जाओ इसे मत ले जाओ कहा कि कृष्ण रहने दो ना मुझे माखन मिश्री का कर्जा उतारना है ना और वो लेके चले जाते हैं जब नंद के द्वार मथुरा से आया एक स्वर्ण रथ रुका है वहां से एक अजनबी उतरा है उधव जी कहते हैं उसको कांधे पे पीतांबर है गोपाल का नंद के द्वार भीड़ उमर आई है उदव जी थोड़ा विश्राम करके नंद और यशुमती के साथ बाहर आए हैं सामने सारे गो ग्वाल खड़े हैं गोपियां खड़े हैं और वे पूछते हैं उद्धव जी को प्रणाम करती है पूछती है उधव हमारे कन्हैया अच्छे हैं तो कहते हैं हाँ मधुराधीश आनंद मंगल से कहा उद्धव क्या गोपाल हमें याद भी करते हैं कहा वही तो तुम्हें बताने आया हूँ जब तुम उनके ध्यान में दुखी होती और रोती हो तो उनको भी तो पीड़ा होती है इसीलिए कृष्ण के आदेश पर ही मैं तुम्हें परम ब्रह्म का ज्ञान कराने आया हूँ और उद्धव उन्हें एक उपदेश करते हैं ज्ञान का संभवतः कथा में आया होगा अपने विस्तार से सुना कि परम ब्रह्म क्या है वो अजर अमर अविनाशी हैं वे घटगटवासी हैं वे सर्वव्यापी हैं उन्हीं से मिलना मनुष्य की परम उपलब्धि है यही मात्र उद्देश्य है वगैरह वगैरह तो श्री राधा पूछती हैं उनसे मैं तत्व तो पर ही रहना चाहूंगा कि उदय जी ये परम ब्रह्म रहते कहाँ हैं क्यों भाई हाँ राधा जी पूछती हैं कि उदय जी ये तो आपने सब बताया लेकिन ये परम ब्रम रहते कहा है कहा कहां रहते हैं अरे वे तो घट वासी हैं वे हम सभी में व्याप्त हैं तो कहा क्या वे मथुराधीश में भी हैं श्री राधा पूछते हैं कि वे परम ब्रह्म क्या मथुरा मथुराधीश में भी हैं कहा हाँ वे तो उनमें भी हैं और कहा कि क्या वो हम फुअर गवार गोपियों में भी है बोले मैंने आपसे कहा ना कि वो सब में व्याप्त है जीव मात्र में है वो उसके बिना तो कोई सगुण साकार प्रगट ही नहीं हो सकता वे तो घटगढ़वासी हैं और कहा कि उद्धव तुम उस परम ब्रह्म के उपासक हो कहा हाँ, श्री राधे मैं उसी का उपासक हूं तो राधा जी कहते हैं कि हे रे उधव रे ब्रह्म ज्ञानी उधव रे ब्रह्म के उपासक उदव आज तुझे सौगंध देती मैं तेरे ही आराध्य परम ब्रह्म की सच बता तूने किसमें देखा एक सवाल राधा का है आप सबसे कि तुम कहते हो वो निराकार है वो निर्गुण है स्वामी जी मैं सगुण साकार कैसे करूं यही उत्तर खड़े हैं तुम्हारे करे उधव रे ब्रह्म ज्ञान ये परम ब्रह्म के उपासक उधव आज तुझे परम ब्रह्म की सौगंध है सच बता तूने परम ब्रह्म देखा किसमें हमने पुर गवार गोपियां देखी उनमें देखा मथुराधीश सच बता तूने परम ब्रह्म देखा किसमें कि इनमें परम ब्रह्म है ऐसा जान करके तूने किससे परम ब्रह्म के निमित्त आचरण किया व्यवहार किया तू उपासक कैसे हो गया धोखा देता अपने आप को? उधव स्तब्ध है इतने नंगे सत्य के सामने शुभदेव के सामने आज उधव आ गया है उधव तड़प कर रह गया है क्योंकि वो निष्पाप है निर्मल है कु तरकी नहीं है वो उधव पूछ रहा है अपने आप से कि रे ये ठीक ही तो कह रही तू ने परम ब्रह्म देखा किसमें कृष्ण में कृष्ण को देखता रहा है उसमें मथुराधीश देखता रहा सभा में सभा सद देखे तूने इनमें भोड़ गवार गोपियां देखी हैं तूने बता तूने सचराचर में आज तक परम्परम देखा किसमें है यदि देखा नहीं तो तू पुजारी कैसा उपासक कैसा धोखा करता रहा तू अपने आप से उधव कि तुम कहते हो कि पत्ते पत्ते में भगवान है तूने किस पत्ते में देखा बेटे देखा कि राधा का प्रश्न है जो टेढ़ा होकर के उद्धव के गले में अटक गया है हम के गले में अटका है कहा कि उधव तू कहता है कि तू परम ब्रह्म का उपासक है तू ब्रह्म ज्ञानी है बता तू नहीं किसने देखा परम ब्रह्म को जब तूने किसी में देखा ही नहीं परम ब्रह्म और सब में परम ब्रह्म है ऐसा जानकर के तूने किसी के प्रति कोई आचरण ही नहीं, नहीं किया तो तू उपासक कब कब था? कभ था उपासक उसका? उदव को लगता है कि वो कहीं दूर गहरे गड्ढे में उतरता जा रहा है उधव पैरों के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है उसने भीत का सहारा ले लिया दीवार का उधव पूछ रहा है अपने आप को उधव के सामने उसका सारा अतीत खड़ा है वो वनों में बैठकर एक टांग पे खड़े होकर जल की धाराओं के नीचे तपता उधव वो कंदराओं के बीच में घनघोर तप करता उधव हां और आज पूछता उधव अपने आप से कि तूने उसकी स्तुतियां ही तो गाई हैं? तूने उसकी स्तुतियां ही तो गाई है तूने उसके भजन ही तो गाए हैं वो सब में है ऐसा जानकर तूने जब उसका आचरण ही नहीं किया किसी के प्रति उसका व्यवहार ही नहीं किया तो तू उपासक कहां है चाटुकार और भाण उपासक नहीं होते ये माला गाय की मात्र कोई धर्म नहीं होता है हां मांझ डालो धो डालो इस पवित्र गंगा में अपने आप को यदि कुछ थोड़ा भी समझ में आ रहा हो उधव है नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित है इतना बड़ा सत्य और भूला रहा तू उधव वेद की रिचाओं का पाठ करता में तप करता उद्धव नारायण की स्तुतियां गाता उद्धव और पूछता उधव आज अपने आप से अरे ब्रह्म ज्ञानी उधव तूने ब्रह्म देखा किसमें सब में ब्रह्म है ऐसा जान करके यदि तूने इनकी उपासना नहीं करी इनके साथ आचरण और व्यवहार नहीं किया तो तू उपासक कैसे हो गया बोल पूछ रहा हूं आपसे भी उधव स्त है उधव मौन है केवल अश्रु प्रवाहित है कितने ही लंबे तप और इस प्रश्न का उत्तर नहीं उद्धव आज तेरे पास क्या नारायण को तेरी स्तुतियों की जरूरत थी तेरी प्रशंसाओं की जरूरत थी उन्हें पूछ रहा उद्धव अपने आप से अरे स्तुति भजन कीर्तन तो इसलिए दिया था कि इनको जीवन का आचरण बना और सब में भज वो गोविंद को वो तो तूने किया कोई नहीं तो तुमने पूजा कौन सी करी थी कैसे कहा तुमने कि तुम बड़े पाठी हो और विद्वान हो स्त है उदव नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित है उद्धव को लगता है कि उधव ही कहीं खो गया है और ढूंढ रहा है उद्धव आज उद्धव को क्या विचित्र बात है उद्धव एक विचित्र धरातल पर उतर आया है सामने सिद्धियां हैं उधव पूछता उन्हें देखकर अपने पाप से ये तो सिद्धियां हैं ये तो अजर अमर अविनाशी माताएं हैं देवियां हैं उद्धव और तू क्षण भंगुर क्या तू सिद्ध कर पाएगा इन्हें अरे जिन्हें तू सिद्ध करना चाहता है तू उनके चरणों में व्याप्त क्यों नहीं आता हो जाता कि तू अगर अमर हो जाए देवताओं को कोई रस्सी से बांधता है तो तू सिद्ध करेगा उधव स्तब्ध है उधव गोविंद हरि हरि ओमारायण हरी स्तब्ध है, है उधव आज उधव के पास उत्तर नहीं है कि आम में से किसी के पास उत्तर है पूछो अपने आप से कोरे दो अपने आप को बड़ी पूजाएं कर रखी हैं, सवाल करो अपने से कि तुम कहती हो कि तुम भगवान के उपासक हो आज सौगंध तुम्हें भगवान की तुमने किस में भगवान देखा जब आचरण में तुम्हारे भगवान नहीं जब व्यवहार में तुम्हारे भगवान नहीं तो तुम्हारी पूजा का भगवान भी कोई भगवान है, है आस्था तुम्हारी ईशोर में इतना धोखा देते रहे और जीवन का स्वर्ण छिताते रहे और इस दंभ में बैठे रहे कि तुम माला फेर रहे हो तुम भक्त हो तुम आज उद्धव की स्थिति हम सब की है हम सबकी यही हालत है पूछो अपने आप को इस उद्धव में सब उदव बन के अपने आप से सवाल करो कि तुम कहते हो कि वो ईश्वर को तुम भक्त हो तुम कहते हो कि तुमने उसके नाम की माला फेरी है तुम कहते हो कि तुम नारायण के चरणों में अर्पित हो और तुम कहते हो कि वो घटवेट वासी है तुमने किस घट में देखा उसको और गठवेट वासी है वो ऐसा जान के कब व्यवहार किया तुमने जब व्यवहार ही नहीं किया तुम्हारे आचरण में ही नहीं था गोविंद तो तुम भक्त कब थे कृष्ण के अरे भक्ति को पढ़ो जानो सस्ता मत करो सस्ते तुम हो जाओगे तुम्हारे जीवन हो जाएंगे तुम्हारी योनियां हो जाएंगी करोड़ों योनियां सस्ती हो जाएंगी गोविंद न पाओगे भटकते रहोगे तुम्हें तो सचराचर में नारायण को भजना था और अब राधा जी कह रही हैं उद्धव से ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो कि उद्धव हमने बाल कन्हैया में परम ब्रह्म ही देखा था क्या कह रही है हमने बाल कन्हैया की उस मनोहारी छवि में हे उधव हमने परम ब्रह्म का ही भाव किया था और फिर सबने परम ब्रह्म गोविंद है ऐसा जान के भजा था अरे उद्धव क्या ये परम ब्रह्म की उपासना नहीं है बोलो तो उदव हमने उस बाल कृष्ण में ही परम ब्रह्म की भावना लाई थी उसको उसी रूप में भजा था और सुंदर मनोहारी छवि को हमने तो प्राणी मात्र में बजा था उद्धव क्या यह परम ब्रह्म की उपासना नहीं है बोलो और तूने किसमें बजा उस परम ब्रह्म को आज बता मुझको उद्धव तो नंद जी कहते हैं उधव जी मेरे को आपकी कथा नहीं समझ में आती परम ब्रह्म की मेरा कन्हैया तो साक्षात परम ब्रह्म है अगर नहीं विश्वास है तो देख लो अभी गोशाला में नंदी की सेवा में लगा था मैंने कहा था कन्हैया थक गया होगा थोड़ा देर विश्राम कर ले लेकिन नहीं माना हाँ नहीं माना दूसरी गाय की सेवा में लग गया उसके बछड़े को गोद में लिए बैठा है उदय स्तब्ध है कि छोटे राजा हैं दरबार में इनकी पेशी है और इनका कन्हैया अभी भी उतना ही सा है गायों को देख रहा है ये क्या विचित्र लीला है यशोदा जी कहती है उधर ये तो मैं नहीं जानती परम ब्रह्म कैसे दिखते हैं लेकिन मेरा कहना तो परम ब्रह्म का है अभी माखन मिश्री खिलाकर के पालने में सुल न मनो तो चल के देख ले उधर तरह कि ये कैसा अद्भुत जगत है यह कैसी विचित्र लीला है गोपियां कहती हैं एक गोपी कहती है, है उधव जी हमारे गोपी भी आपकी बात समझ में नहीं आई है लेकिन मैं अभी आई थी तो देखा काना पेड़ पे बैठा बांसुड़ी बजा रहा था मेरा तुम मन रीझ गया रिमझिम हो गया मैं दौड़ के भागे की लिपट ले पेड़ का तना ही हाथों में आया लाला लोक हो गया अरे उधव तब मैं बहुत रोई मैं बहुत रोई फिर क्या करती पूछ रहा उधव अपने आप से रे ब्रह्म ज्ञानी परम ब्रह्म के उपासक तूने उस परम ब्रह्म को भजा किसमें धन्य है ये गोपियां इन्होंने बाल छवि में कृष्ण पाया है तो उस छवि को सब में भजा है उपासक तो ये खड़ी है और सारे ग्रंथ पढ़ के तू प्यासा ही रह गया खाली भजन गा रहा था स्तुतियां पढ़ रहा था तूने भजा किसमें अरे उद्धव तूने भजा किसमें अधव है क्योंकि पास कोई उत्तर नहीं है स्तब्ध कैसा विचित्र स्थान है ये कैसी विचित्र लोग हैं, जो संपूर्ण वेदों के धर्म के उस सूक्ष्म सत्य को पा गए हैं जिसे पढ़ कर भी जप कर भी कर भी न पाया उधर तुमने जिस ब्रह्म को तू भज रहा था इनके तो जीवन में है इनके तो आचरण में है इनके तो व्यवहार में है तो श्री राधा कह रही हैं उधव उधव जी क्या आप अभी भी हमारी साधना को नहीं समझ पाए अरे अगर ये गोपियां मथुरा घीष की दीवानी होती तो वृंदावन से मथुरा पांच ही तो मील है क्या ये रोज मिलने न जाती क्या वो इनसे मिलने ना आता बोलो बोलो अरे कभी गए नहीं नौ तो किलोमीटर है गए नहीं मथुरा कितने दूर है मथुरा से वृंदावन बोलो अगर ये मथुरा बीस की दीवानी होती तो ये रोज मिलने न जाती उधव ये तो उस बाल छवि की दीवानी है वो गोविंद जो इनमें रास्ता है उधव तूने कैसे जाना ये उपासक नहीं है हाँ मेरी बात समझ में आ रही है रोज जाती है ये मथुरा में दही बेचने रहे मक्खन बेचने और लोग कहते हैं कि शाम को झांकी हुएगी मथुराधीश की दर्शन करके जायो तो कहती है नहीं जल्दी जाना है ना कन्हैया अकेला है अंधेरा हो जाएगा तो फिर उसकी सेवा भी तो नहीं हो पाएगी और एक अकेला छोड़ना नहीं चाहती अंधेरे में और दौड़ी भागी चली जाती है वृंदावन को गोपी अगर यह मथुराधीश की दीवानी होती तो रुक के झांकी करके ना आती आज इतनी सी बात न उद्धव समझ पाता न उद्धव ये समझ पाते हैं और चौधरी बने फिटे हैं धर्म धुरंधर है सारा धर्म जानते हैं इनसे बड़ा विद्वान नहीं है कोई हम सब से घिस गई मालाएं घिस गई उंगलियां गोविंद के हम फिर भी न हुए हैं हाँ, हर घाट पे सत्संग कर आए हर जगह उसकी रसमय कथा सुनाए और फिर भी ये प्रकाश नहीं हुआ वैसे के वैसे अंधेरे ही रहे हूं राधा कहती हैं कि उद्धव हमने उस परम ब्रह्म की ही जो सबसे मनोरम कृति है वो बाल छवि है जो निष्पाप है सरल है मनोरम है आसक्ति विषय और संसार जिसमें नहीं है हमने उसी रूप में स्वयं को ढाला तो क्या ये परम व्रम की उपासना नहीं है उधव हमने वेद नहीं पढ़े उधव हम ज्ञानी नहीं है हम पढ़ी लिखी नहीं है उतने बड़े आडंबर हमें आते नहीं है उतने बड़े रास्तों से हम गुजरना नहीं जानते हैं हमने तो उसकी मनोहारी छवि को ही परम ब्रह्म माना फिर हमने खाली कृष्ण में कृष्ण ही भजा है हमने तो सचराचर में श्री कृष्ण ही भजा है वो आपसे भजा न गया बस माला रगड़ते रहे और पूछते रहे कि स्वामी जी हमारी समाधि क्यों नहीं लगी हाँ सिद्धियां कर रहे थे तुम देवताओं को सिद्ध करोगे हाँ मां भगवती को सिद्ध करोगे हाँ जिसे देखो चला रहा मेरे को हनुमान की सिद्धि है मेरे को देवी जी की सिद्धि है मैंने कहा रावण जैसे तो हनुमान को सिद्ध कर नहीं पाए थे अब तो कोई बहुत बड़ा महाराक्षस होगा महारावण होगा जिसने हनुमान सिद्ध कर लिया होगा हाँ, शुम्भ नृशुंभ और महिषा शुभ तो माँ भगवती को सिद्ध कर नहीं पाए अब तो कोई बहुत बड़ा राक्षस तांत्रिक आ गया जो सिद्ध कर लेगा अरे देवी देवताओं के चरणों में शिशु बनकर करके उनके चरणों में अपने स्वयं को अर्पित किया जाता है या कि उनको रस्सी बांध के सिद्ध किया जाता है लेकिन मनुष्य का दंभ उसे कहां तक ले जाता है वही लीलाएं हम आपकी देखा करते हैं आज उधव कह रहा है कि उदव तथ्य ज्ञानी इन देव इन सिद्धियों को तू सिद्ध करना चाहता है अरे पगले ये तो अजर अमर हैं इन्हें तू कैसे सिद्ध कर पाएगा अपने कोई इनमें क्यों नहीं मिटा देता कि तू भी अमर हो जाए इन्हें अर्पित क्यों नहीं हो जाता इन्हें सिद्ध करने के बजाय तू स्वयं ही इनमें क्यों नहीं सिद्ध हो जाता क्यों नहीं समर्पित हो जाता और भजने की राहत थी कि हर सांस में बजेंगे, हर क्षण में बजेंगे, हर रूप में बजेंगे, हर ओर बजेंगे। गोविंद हम आपको एक कथा है उदक जी रोए जा रहे हैं, तब तो श्री राधा जी से चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी भक्ति का वरदान दो और उनका पावन स्पर्श मिलता है उधव जी लौट आते हैं लौट के आए हैं उधव मथुरा में लौट आए हैं उधव मथुरा में श्री कृष्ण उससे मिलने आते हैं उधव है कि रोए जाते हैं बोले अरे तू तो मेरी बीमारी छुड़ाने गया था खुद ही बीमार हो गया आ गया हाँ भाई उधव ये क्या हुआ तो उधव रोने लगते हैं कहते ना हैं नारायण आप मुझसे छल करते रहे का कैसा छल उद्धव कहा गोविंद आप मुझसे अपना रूप छिपाए रहे कहा नहीं उद्धव वैसा नहीं है तू मुझे मित्र भाव से भजता रहा मैं तुझे मित्र भाव में मिलता रहा हा कंस मुझे शत्रु भाव में भजता रहा मैं उसे शत्रु भाव में मिलता रहा यो यथा प्रबद तथा ही भजा में उद्धव आज जब श्री राधा की शरण हो गया है तो मेरा कोई भी रहस्य छिपा नहीं है उद्धव जी गदगद हो जाते हैं कथा को आगे ले चलना क्योंकि तो हमारे स्वामी जी बहुत आगे पहुंच गए हैं तो हम भी जंप लगाते जा रहे हैं पीछे बीच का सब प्रसंग छोड़े हुए गो मथुरा श्री कृष्ण ने जब बचपन में भी अस्त्र शस्त्र धारण किए थे ग्वाले थे जब माखन चोरी का भी प्रसंग छूते हुए चलते हैं कि कंस के मल सैनिक और असुर ग्वालों से जबरदस्ती कर वसूल जाते थे और ये बात श्री कृष्ण को और ग्वालों को अखड़ती थी बालकों को कि उनका कहना था कि गऊ के दूध पर मक्खन पर पहला अधिकार बछड़ों का है उपरांत हम बालकों का हम पालते हैं कंस का इससे क्या मतलब उन्होंने एक विद्रोह पैदा किया था कि हम मक्खन चुरा के खा जाएंगे बंदरों को खिला देंगे बछड़े खोल देंगे गहुओं के पास उनको दूध जबरदस्ती पिला देंगे लेकिन कंस के यहां टैक्स नहीं जाने देंगे उसे कोई अधिकार नहीं हमसे टैक्स लेने का और उनकी ये स्वर लहरी गांव गांव घूमती चली गई थी और गो, गो के जितने समूह थे धीरे धीरे उनमें क्रांति पनप रही थी तभी श्री कृष्ण ने बालकों की एक सेना बनाई और उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि हम निरीह और सताए हुए असहाय की रक्षा के लिए ही युद्ध करेंगे अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे हम सत्ता के दम्भ के लिए कभी युद्ध नहीं करेंगे और यही कारण था कि हर बार बाल की वो सेना थी वो कृष्ण की क्रांति थी आ, आप लोगों ने कम्युनिस्ट नाम सुना है ना आजकल एक सोशलिस्ट होता है और दूसरा कम्युनिस्ट होता है कम्युन माने अगर कम्युन को हम संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे सखा कम्युन माने सखा जहां ना कोई छोटा है और ना बड़ा है तो अगर पहला कम्युनिस्ट धरती पर कोई है तो वो श्री कृष्ण है वो वो मंडलों का अधिपति है और ग्वालों का सखा है कम्यून है वो छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं जानता है अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं तो गोविंद कहते हैं तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है ये आत्मा का संभाव है श्री का नारायण ने कि तीनों वेदों में मैं शान हूं ये संभाव हूं ये वासुदेव समता की बात करते हैं क्योंकि भाइयों में भी छोटाई और बढ़ाई है लेकिन सखाओ में सब बराबर है और आज आत्मा सचराचर में हम सबका सखा है यही तो गोविंद है यही तो सृष्टि है और यही तो सृष्टि का नियम है चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या भारत का भिगभंगा सांस सब गोविंद से लेते और नारायण समभाव से सबको सांस सेवा करने देते हा? और ये मथुराधीश होकर भी नारायण अपने आप को जनता का अर्पित सेवक मानते हैं यदि आपको वासुदेव में मिलना है तो कहीं पर भी किसी भी पुण्य स्थान पर किसी भी तपस्थली में नारायण ना आपको बैठे मिल जाएंगे मथुराधीश होकर के भी उनके पास कोई दम नहीं है। लेकिन अशुरत्व को मिटाने में वासुदेव को लगा कि शायद बीच मथुरा में बैठकर वह पूरी तरह से इस देश की अबलाओं की रक्षा निरी सताए हुए बच्चों की और असहाय हाँ जो निराशित वृद्ध लोग जन हैं इन सब की वो रक्षा नहीं कर पाएंगे असुर राजा खरीदते थे लोगों को चुराते भी थे डाके भी डालते थे और असुरराज जरा सन उन सब को बटोर करके आज आपको एक रहस्य बतला रहा यदि आप उड़ीसा जाए तो वहाँ भगवान का जो मंदिर है उसके पास ही एक मंदिर है ना सूर्य मंदिर है वस्तुता ये मगध सम्राट का गुलाम बेचने का स्थल था इसीलिए वहाँ जो चित्र वगैरह आप देखते हैं हाँ कहने लगे वो कला है आर्ट है अब आदमी का सिर घूम जाए तो सब आर्ट ही आर्ट है हाँ क्योंकि असुर धर्म में वध करना बलि देना हमारे यहां बलि का अर्थ है त्यागना बलि माने मालूम है ना हाँ आचार्य जानते हैं इस बात मेरे यहां बहुत सुंदर बछड़ा है सब लोग आए कहने लगे आपका यह बहुत ही सुंदर बछड़ा है बहुत ही पुष्ट है आप इसे अपने हित में ना ले आप इसे भोले शंकर पर बलि करते हैं अब आपने सुना तो क्योंकि आप बलि माने बलिने काटना ही जानते हमने बैल काट दिया नहीं हम बैल को भोले मंदिर के पास ले गए खूब सजाया खिलाया पिलाया और उसके बाद उसको छुट्टा दिया महाशिव को अर्पित हो गया इसका नाम बलि था न कि मारना कोई बलि है जब आप बच्चे की बलिहारी लेते हैं तो बच्चे को काटते हैं अपना सिर काटते हैं बलिहारी सुनते लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि विद्वता के भी विलक्षणवाद हैं कि आपने बलि के भी अलग अर्थ लगा लिए तो जमाने में हाँ, हर जीवों को छोड़ा जाता था कि जिससे बाकी सब जीव जंतुओं को भी सुखद जीवन मिले और उनकी संतियां हृष्टपुष्ट हो मजबूत हो हाँ तो इसलिए बैल को छोड़ दिया हाँ, बलि कर दिया लेकिन असुर धर्म में बलि का अर्थ मार के खाना ही था तो जब आप बने गुलाम ध्यान से सुनो मेरी बात कहां से तुम बड़े निद्वान हो गए थे फिर जब आप बने गुलाम और आपके द्वारा छोड़े हुए पशु ईश्वर नाम पर बली किए हुए जानवरों को विदेशी मार के खाने लगे बोले जब भगवान इनका कुछ नहीं करता तो हमारा भी क्या करेगा तो आप भी शुरू हो गए साथी हाँ मुझे याद है बचपन में बेचारा एक बड़ा भोला सा आदमी आता था खोचा लगा के हमारे स्कूल में और लड़के थे बड़े शैतान तो उसे थोड़ा थोड़ा लेते थे थोड़ा थोड़ा लिए उसे हाँ, समोसे खस्ते वगैरह उसके बाद लड़के दाए बाएं से खींच के खाने लगते थे तो जब वो परेशान हो जाता था तो वो भी खाने लगता था <laughs> बोला क्या अरे बोला इतने ही बच जाए काफी, ये बाबी तो सब लुटी रहा तो वह आपका कि जब आपके द्वारा त्यागे हुए बली किए हुए ईश्वर को अर्पित किए हुए, गए जीवन को समाज देखेगा सब मिलकर इनको पालेंगे ऐसे ही गदर्भ छोड़े जाते थे सभी जीव छोड़े जाते थे। फिर तो उनको आपके सामने मार काट के खाने लगे तो बोले यार ये तो हमारा माल यही खाए जा रहे चलो हम भी चालू हो जाए वहां से आप भी शुरू हो गए उसी खोचे वाले की तरह बोले सारे तो समोसे खाए जा रहे अब पैसा तो मिलना नहीं तो जितने मैं खा लू वही सही तो आप भी चालू हो गए ये काम किया बिना जाने क्या आप धर्म के विपरीत कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं और कितनी बड़ी भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं आप करते चले गए और देवी देवताओं के मुर्गा चढ़ाने लगे हाँ कितने दुख की बात है घर की मां को तो मारते हैं लाठी और देवी को चढ़ाते हैं बकरा अगर देवी पत्थर की देवी देवी ना होती और खा जाती उनका बकरा ना चढ़ाने वाले का तो अगले दिन क्या लेके जाते है? लौकी कौन खिलाता अरे उनको दिखा के खुद पेट में डालना है और देवताओं को अपमानित करना है धर्म को गाली दिलवानी है समाज में उसकी उपेक्षा करानी है वह अधर्मी बड़े ठार से कहते हैं हम तो धर्मी हो गए कि धर्म का विलोम भी धर्म हो जाएगा ऐसा भी लीला आज चारों तरफ हम देख रहे हैं अतीत की एक कथा याद आती है नाम नहीं लूंगा एक हमारे बहुत अच्छे पूज्य थे गृहस्थ सन्यासी थे संत थे तो हमेशा नवरात्र के दिन वह एक खास अपने भक्त के यहां ही भोजन करने जाते थे क्योंकि उसके यहां रोज बकरा चढ़ता था मां को तो बड़ा मजा आता था तो एक बार एक नवरात्र में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां सब्जियों में वही नहीं है खाली में प्रसाद ही नहीं है लौकी रखी है तो उनका ये वो नहीं था माँ को भूख नहीं लगाया तो मालूम न उग नहीं क्या उत्तर देते हैं मोछाए दो नही तो नहीं नहीं मेरे दांत तो भोग माँ को लग रहा था कि दंतों को लग रहा था इस मनुष्य ने नारायण ने तो इसे अपनी अनुपम कृति बनाया और इस मनुष्य ने नारायण के रूप को भी विकृत करने से ये बास नहीं आया और इसने अधर्म को भी बड़े धर्म पूर्वक किया और कहा कि आप तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्या बात है कितनी विलक्षण बात है तो असल असहाय लड़कियों को बच्चों को पकड़ता था और इन्हीं प्रथाओं ने कहीं पर बहुपत्नी तो कहीं पर बहुपति प्रथाओं को जान दिया था कि जिससे ये सुरक्षित रहे न चाहते हुए भी समाज को इस पीड़ाओं को उड़ना पड़ा था बहुत से प्रदेशों में और आज भी ये कुछ प्रथाएं दुर्भाग्य से सामयिक थी लेकिन कुप्रथाएं हैं आज भी बहुत सी आदिम जातियों में जैसे बंजारे वगैरह इनमें देखने में आती हैं उनका कारण उनका जो प्रादुर्भाव हुआ उसका यही कारण था तो उनकी रक्षा के लिए वासुदेव ने संकल्प लिया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी साम्राज्य की सीमा को नहीं मानेंगे इसीलिए जरा संध के साथ इनका समझौता और भगवान वहां से उठ के चले आए थे और उसके बाद जो रुक्मणी जी के मंगल की कथा हमने आपको सुनाई तो वासुदेव ने द्वारका के पूरे संपूर्ण क्षेत्र को इसीलिए अपना स्थान बनाया ये जितने जहाजी बेड़े असरों के थे मगध राज के यहाँ से ये खरीदते थे गुलामों को औरतों को और बच्चों को लेकर के बेड़े अगर आप भारत के नक्शे का ध्यान करें तो ये सागर के किनारे किनारे उस जमाने में नहीं भी चलती थी बीच सागर में जाने का साहस उन बेड़ों में नहीं था क्योंकि उतने अच्छे होते भी नहीं थे तो इन्हीं को लेकर के जब वो मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ते थे तो ये जब भावनगर से आगे बढ़ते थे तो भावनगर से लेकर के ये सीमा से लेकर के और सिंधु नरेश जैदनाथ की सीमा तक का जो प्रदेश था यही सौ द्वारिकाओं में बटा हुआ था जहाँ सौ यूथपति राजा के रूप में रहते थे और वो सारे सागर के ऊपर पहरा रखते थे गुलामों के बेड़े लेकर के जैसे जैसे ये बढ़ते थे आगे असरों के समूह खरीद करके जरा संध के तो वहाँ पर सारी द्वारिकाएँ उनको चारों तरफ से अपने बेड़ों से और पैदल सैनिकों से अश्वरू से घेरते चले जाते थे और एक भीषण युद्ध के बाद असुरों को मार करके देश से पकड़ कर ले जाई गई कन्याओं को लड़कियों को बच्चों को सबको छोड़ाते थे और श्री कृष्ण उन्हें गीता का अमृत उपदेश देते थे और उन्हें पुनः सम्मानित कर उनके जीवन में पुनः विस्थापित करते थे आज वही सौराष्ट्र का पूरा समाज है जिनके रूम रूम में गोविंद बसा है क्योंकि वो हर दिन का हर असहाय का सचमुच परमेश्वर था तो अठारहवीं बार जब जरा आया तो उस बीच में आधे से अधिक द्वारिका में लोग पहुंच चुके थे सेनाएं भी जा चुकी थी जब श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने द्वारिका खाली कर दी और क्योंकि सत्रह आक्रमण के बाद द्वारिका अभित नहीं रही थी किले भी काफी ढह चुके थे और समय नहीं था क्योंकि बरस दर बरस आक्रमण होते जा रहे थे जरासंध जब कृष्ण को से बदला लेने के लिए आए